दोस्तों आज बाइस्कोप की बातें जरा फलसफाई किस्म की हैं क्योंकि आज जिक्र होगा एक ऐसी फिल्म का जिसकी कहानी का मरकज है मौत लेकिन मौत भले ही इस कहानी का केंद्र है सच पूछिए तो ये जिंदगी की कहानी है जाहिर है ये फिल्म आम फिल्मों की लीक से जरा हटकर है और आनंद की बात ये है कि फॉर्मूला फिल्म न होते हुए भी इस फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं ऐसी अनोखी फिल्म के बारे में यहां वहां और न जाने कहां कहां से जानकारियां बटोरकर आपके लिए लाए हैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेन्द्र शर्मा लोकेन्द्र शर्मा के सहायक हैं पी ए नायर तो अब सुनते हैं बाईस्कोप की बातें दोस्तों समाज को कोई संदेशा देना हो या किसी को कोई संस्कार देना हो तो शायद कहानी से अच्छा और कोई माध्यम नहीं कहानी कहने के कई अंदाज हैं कई तरीके हैं मतलब फिल्में बनाना भी कहानी कहने का ही एक तरीका है और जिन्हें ये तरीका बखूबी आता है उनमें एक बहुत आदरणीय नाम है ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशन की मंजिल तक ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म एडिटिंग की सीढ़ियों पर चढ़कर आए हैं और उनका विश्वास है कि अच्छे निर्देशन के लिए अच्छा एडिटर होना पहली शर्त है एडिटर के लिए निर्देशक बनना बहुत आसान है क्योंकि फिल्म तो एडिटिंग रूम पे ही बनते ना टुकड़ा टुकडा होकर के आता है ज्वाइन करके एक बनता तो एडिटर का सब नॉलेज होता है डिरेक्शन का फिर कैसे साउंड डरने पड़ता है कैसे म्यूजिक डरने पड़ता सब तो एडिटिंग का अंग है तो एडिटर के लिए डायरेक्टर बनना बहुत आसान है ऋषिकेश मुखर्जी को उनके परिचित और फिल्म जगत के लोग आदर से ऋषिदा कहते हैं अपनी 80 वर्ष की उम्र में से ऋषिदा ने लगभग 55 फिल्मों के साथ बिताए हैं और एक से एक से आला फिल्में बनाई हैं। यानी अपने गुरु बिमल रॉय की परंपरा को आगे बढ़ाया है कला जगत में की गई उनकी सेवाओं के लिए ऋषिकेश मुखर्जी को कई पुरस्कार सम्मान भी मिले हैं लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें मिला वो है भारत सरकार द्वारा दिया गया दादा साहब फालके पुरस्कार नई सदी शुरू होने तक 1970 से शुरू किए गए इस पुरस्कार को फिल्म जगत के 30 महारथियों ने पाया और ऋषिकेश मुखर्जी सन 1999 के लिए इसे पाने वाले 31वें सम्मानित व्यक्तित्व बने सन 1922 के सितंबर महीने के 30वें दिन कलकत्ता में जन्मे रेशिदा ने पहले तो वहीं की यूनिवर्सिटी में विज्ञान की पढ़ाई की फिर आकाशवाणी के स्टूडियो में अपनी कलाकारी के जलवे दिखाए और उसके बाद 1945 में लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में न्यू थिएटर्स की नौकरी कर ली इस दौरान उनकी रुचि कैं चलाने में जागी तो संपादक बन गए कतरनी का कमाल पहली बार दिखाई दिया सन उन्नीस में फिल्म थी बंगला की तथापि इसके बाद वे बिमल रॉय की टीम के सदस्य बन गए और संपादन भी करते रहे बाद में जब बॉम्बे टॉकीज के निमंत्रण पर बिमल रॉय बम्बई आये तो ऋषिकेश मुखर्जी भी उनके साथ हिंदी फिल्मों के मैदान में आ गए एडिटर तो थे ही कितने अच्छे थे इस बारे में दादा दादामुनि यानी अशोक कुमार का कहना है उसका देखा मैंने की जो एडिट कर रहा बहुत ही समर्थ कर रहा बहुत सूझ बूझ है अच्छा मैं भी एडिटर रहा मेरे को नहीं। मैं नहीं। मैं नहीं। मैं अच्छा अच्छा में में तकलीफ नहीं है मैं अच्छा लेकिन सन ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की मुसाफिर मुसाफिर में निर्देशन का मौका मिला इस बात का श्रेय ऋषिदा दिलीप कुमार को देते है मैंने फिल्म बनाना बीमार सीखा लेकिन डायरेक्टर मुझे बनाया दिलीप कुमार मैं दिलीप कुमार किशोर ये लोग भी बहुत मुझे मदद किया उन्होंने बोल, बोलते थे आप पिक्चर डायरेक्ट करो डायरेक्ट करो लेकिन दिलीप कुमार ने मुझे डायरेक्टर बनाया ऋषिदा के अनुसार उनके निर्देशन की शुरुआत दिलीप कुमार की वजह से हुई लेकिन स्वयं दिलीप कुमार यानी यूसुफ साहब का कहना कुछ और है एक किस्म का लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मुझको दे रहे हैं जिसका तो मुझे एहसास है की मैंने नहीं दिलाया इनको डायरेक्शन वो कई जगह डायरेक्ट कर सकते थे पिक्चर जो भी हो फिल्म मुसाफिर वो पहली फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर के साथ एक गाना भी गाया दिलीप कुमार आया थे देवदास में काम करने के लिए तो उस टाइम पे दोस्ती हुई मैं मोहन स्टूडियो के बाजू में मकान थे सावंत सदन उसमें छोटा फ्लैट में रहता था तो यूसुभ हमेशा आता था वहाँ हम गप करते थे मैंने देखा बहुत अच्छा गाना गाता क्लासिकल गाना तो कमाल के गाता वो तुम्हें तो बोला तुम गाना गाओगे रिवाज करो इस गीत और गायकी में देवदास के किरदार की झलक कितनी साफ है आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए अपनी मुसाफिर के बाद सन 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी ने राज कपूर और नूतन को लेकर एक बेहद मुसाफिर के बाद सन 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी ने राज कपूर और नूतन को लेकर एक बेहद कामयाब फिल्म बनाई अनाडी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी अनाडी ने ऋषिकेश मुखर्जी को एक सुलझे हुए निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया और अगले ही बरस 1961 में उन्होंने बनाई अनुराधा और राष्ट्रपति से पाया स्वर्ण पदक जाने कैसे सपनों में खो गयी अतिया मैं तो हु जागे सो गयी अखियाँ जाने कैसे सपनों में खो गयी अखियाँ मैं तो जागी मोरी सो गयी अकिया फिल्म अनाड़ी में ललिता पवार ने मिसेस टीसा नाम की एक ईसाई महिला का बड़ा जीवंत अभिनय किया था इसी चरित्र को विस्तारित किया ऋषिदा ने सन उन्नीस में फिल्म मेम दीदी बनाकर हम तो ये समझ के इधर आया था कि इधर सब भाई भाई हम देख लिया इधर कोई किसी का नहीं वो खुदा के लिए तुम्हारा आंसू बंद करो हम खून का दरिया देख सकते हैं अगर और का नहीं देख सकते हैं हम कान पकड़ के तू करते हैं। मेम हम साहब हमसे बड़ी गलती हो गई हमें माफ कर दो हमसे बहुत बड़ा खता हो गया हम अब अभी कभी दादागिरी नहीं दिखाएंगे तुम दादागिरी नहीं दिखाएगा ठीक है पर हम दीदीगिरी जरूर दिखाएगा आज से हम तुम्हारा बैन तुम्हारा दीदी।, <laughs> दीदी दीदी दीदी मेम साहब मेम साहब दीदी नहीं नहीं शेरा मेम दीदी बोलो <laughs> सन 1966 में अपने ही परिवार के एक चरित्र से प्रेरणा लेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई अनुपमा और एक बार फिर राष्ट्रपति से पुरस्कार पाया इस बार मिला रजत पदक दीरे, दीरे मचल, ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी आशिक असली नकली सांझ और सवेरा दो दिल बीवी और मकान गबन मजली दीदी आशीर्वाद आनंद बुड्ढा मिल गया गुड्डी बावर्ची सबसे बड़ा सुख अभिमान नमक हराम चुपके चुपके मिली आलाप जुर्माना गोलमाल खूबसूरत नरम गरम बेमिसाल और सत्यकाम आदि कई फिल्में पर्दे पर आई और हिंदी फिल्मों के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया सत्यकाम को ऋषिकेश मुखर्जी अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं सत्यकाम जिसे मैं मेरा सब सबसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर समझता हूँ वो पढ़ के है वही गुस्सा जो अथर का है वही गुस्सा दुख है वही आया मुझे भी अपना ही जिंदगी से इसे लगा सत्यकाम का चरित्र ऋषिकेश मुखर्जी का आदर्श है सच के प्रति उनकी निष्ठा ठीक सत्य काम जैसी है सच बोलने वाले में अगर दुख सहने की हिम्मत है तो दुख देने की हिम्मत भी होनी चाहिए सच्चाई कंगारे की तरह है, इसे हाथ पर रखो और हाथ न चले ये नहीं हो सकता ऋषिकेश मुखर्जी की कला सेवा के लिए इकतीसवां दादा साहेब फालके पुरस्कार कहने को एक पुरस्कार है लेकिन वास्तव में यह उनके प्रति कला जगत का आभार है उनकी फिल्मों ने केवल मनोरंजन ही नहीं दिया समाज को एक आदर्श जीवन की दिशा भी दिखाई है इस पुरस्कार का समाचार सुनकर दिलीप कुमार बेहद खुश हुए ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई अब जो उनको ये अवार्ड मिला है मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को ऐसे गुनी लोगों को जब अवार्ड मिलता है तो आदमी खुश जी खुश होता है खुशी ऋषिकेश मुखर्जी को भी हो यह भी स्वाभाविक ही था अवार्ड मिलने से खुशी तो होती क्यों याद किया आदमी लोगों ने हमने जो काम किया मुझे भूला नहीं सब मिलने आते पुराना पुराना यादें आ जाते यही खुशी होती ऋषिकेश मुखर्जी जैसे कलाकारों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाए ये कला पारखियों का कर्तव्य है लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी मानते हैं कि उनका धर्म है आदर्श जीवन का संदेश समाज तक पहुंचाना मरने की बात भी करना तो कुछ यू करना की बात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 ऋषिकेश मुखर्जी की इस चर्चा के बाद आइए अब शुरू करते हैं उनकी एक बहुचर्चित फिल्म की चर्चा और करते हैं वो बातें जो इस बहुचर्चित फिल्म की कहानी के पीछे की कहानी कहती हैं फिल्म का नाम है आनंद आनंद कहानी है एक पहेली की और इस पहेली का नाम है जिंदगी जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है बहनी कभी तो हंसाए कभी हसाए कुछ लोगों का ख्याल है कि फिल्म आनंद की कहानी जापान के महान फिल्मकार अकीरा कुरुसोवा की फिल्म इकीरू से प्रभावित है इकीरू का अर्थ होता है जिंदगी लेकिन स्वयं ऋषिकेश मुखर्जी के अनुसार फिल्म आनंद की कहानी का बीज उनके अंतरमन में इकीरू दर्शन के तीन बरस पहले ही हो गया था उस दौरान वे एक फिल्म फेस्टिवल के सिलसिले में रूस यात्रा पर गए थे कई फिल्मी हस्तियों के साथ उनके साथ राज कपूर भी थे राजकपूर थे पंजाबी और ऋषि बंगाली वहीं दोनों की पक्की दोस्ती हो गई राज कपूर ऋषिदा को बाबू मोशाए कहा करते थे बाद में यही संबोधन फिल्म आनंद में डॉक्टर भास्कर बनर्जी को यानी अमिताभ बच्चन को दिया गया और हाँ अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको ये भी याद होगा कि फिल्म आनंद राज कपूर को समर्पित की गई थी मैंने तेरे लिए ही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 सात रंग के सपने तुमे सपने चुरी सपने कुछ हंसते कुछ रंग तेरी चेरिया के साए चुराए रसीली ने रसी तेरे दिए ही सात रंग रूस यात्रा के दौरान ऋषिदा और राजकपूर ऐसे अंतरंग मित्र बन गए कि राजकपूर अक्सर अपना मन ऋषिदा के आगे खोल दिया करते एक बार राजकूर ने बताया कि उन्हें हमेशा दिल की बीमारी और अचानक मरने का डर लगा रहता है ऋषिदा ने समझाया कि यह उनका वहम है और इस पर काबू पाने के लिए कुछ पॉजिटिव काम किया करें बात आई गई हो गई लेकिन शायद यही वो बात थी जो फिल्म आनंद की कहानी का बीज बनी एक नौजवान जो मरने के समीप है कैसे वो दूसरों को जीवन का संदेश दे सकता है यही विचार कहानी बनकर पर्दे पर उतरा फिल्म आनंद के रूप में बाबू आपकी उम्र क्या तीस तीस सौ में से तीस गए कितने रह गए दोस्त सत्तर सत्तर, सत्तर। आपकी जिंदगी सत्तर साल से ज्यादा नहीं आप क्या क्या चाहते हैं यही कि क्या फर्क है सत्तर साल और छह महीने मौत तो एक पल है बाबू मछाए आने वाले छह महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा बाबू जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं हद करते हो मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो फिर मौत किसे कहते हैं क्यों दोस्त बाबू शाये जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं जब मर गया सला मैं ही नहीं तो फिर डर किस बात का आई एम सॉरी आनंद फिल्म आनंद में सबको आनंदित करने वाले हीरो थे राजेश खन्ना राजेश खन्ना उन दिनों लोकप्रियता के शिखर पर थे किसी नई फिल्म को साइन करने से पहले वो खासे नखरे किया करते थे लेकिन इस फिल्म के लिए ऋषिकेश मुखर्जी की भी कुछ शर्तें थीं। पहली तो ये कि वो किसी को भी कहानी नहीं सुनाएंगे दूसरी ये कि हीरो वाली प्राइज नहीं देंगे और तीसरी जो भी हीरो होगा उसे 20 दिन तक लगातार शूटिंग करने के लिए राजी होना होगा गुलजार साहब ने ये सारी शर्तें राजेश खन्ना के सामने रखी और सलाह दी कि वे इन्हें मान लें राजेश खन्ना ने पल भर सोचा और फिर कहा मुझे मंजूर है फिल्म आनंद का दूसरा किरदार अमिताभ बच्चन को दिया गया और ये कैसे हो पाया इस बारे में ऋषिदा कहते हैं अब तो उस टाइम को देखते ही लगा जे यही मेरा कैरेक्टर है ऐसे ही आवाज लं, लंबा चेहरा ग्लैमर नहीं डीप सेट सेटाइज है मुझे लगा यही मेरा कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर यानी बाबू मोसाय अमिताभ बच्चन को मिल गया बाबू मोशाए का चरित्र आक्रोश भरा है आक्रोश इस बात का कि वो डॉक्टर है फिर भी लोगों को मौत से बचा नहीं सकता मैं रोग से लड़ सकता था लेकिन भूख और गरीबी से कैसे लड़ता जिस जंग के लिए मैं मैदान में उतरा था उस जंग के हथियार मेरे पास नहीं थे मैंने देखा सैकड़ों हजारों लोगों में विटामिन की कमी है, लेकिन जिनके पास खाने को कुछ नहीं उन्हें विटामिन देने से फायदा दवाओं से रोग छूट सकते हैं लेकिन गरीबी तो नहीं इतने सालों की आजादी के बाद भी मैंने देखा लोगों के पास नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं मैं उन्हें दवाएं खरीदने के लिए कैसे खाऊ कॉलेज ऐसी डिग्री लेते हुए जिंदगी को बचाने की कसम खाई थी हरा लग रहा है जैसे कदम कदम पर मौत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं फिल्म आनंद की पटकथा कुछ रची गई कि डॉक्टर भास्कर को कहानी का सूत्रधार बनाया गया फिल्म आनंद की कहानी इसी पात्र यानी बाबू मोशाय डॉक्टर भास्कर बनर्जी के द्वारा लिखी गई डायरी के कुछ पन्ने हैं आनंद की जिंदगी के आखिरी तीन महीनों की कहानी है ये अगर आनंद आपको किसी कहानी का चरित्र लगा है या कल्पना की रचना महसूस हुआ है तो वो कमजोरी मेरे लिखने में वो नाकामयाबी मेरी है आनंद को दोस्तों का शौक था लगता था हर वक्त हर जगह उसे किसी दोस्त की तलाश और इसीलिए मैंने ये किताब छपाई कि दो चार दस की गिनती से निकल कर, उसकी दोस्ती में सारी दुनिया से करा दुनिया से आनंद की दोस्ती कराने की तड़प डॉक्टर भास्कर के दिल में बहुत बाद में जागी उसके दुनिया से चले जाने के बाद पहले तो जागी थी बेबसी और आक्रोश उस दिन जब पहली बार उसने आनंद का एक्सरे देखा देखने को है ही क्या चल महीनों में डिस्टेंशन ऑफ़ होगा, कर साफ कह सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा से ज्यादा चार या महीने। डॉक्टर भास्कर ने आनंद को अंदर से देखा था एक्सरे के जरिए लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्वयं आनंद कमरे में दाखिल हुआ पूरे जिस्म के साथ दे रहा दे रहा। आओ ना। अरे, कहा ना। अरे ना फिर मिलेंगे मिल गए ना बैठो अरे बीच बहुत अच्छी है अभी तो दो ही हैं क्या यार तीन साल शादी को हो गए एक कंपाउंडर पैदा नहीं कर सके चार चाय चा, चा, चा। तुम त्रिवेदी को पिछड़को अरे हाँ त्रिवेदी का क्या हाल है हाल क्या वही फैमिली प्लानिंग दो या तीन बस और उसके अपने बच्चे अपने बच्चे दो और तीन यानी कि पांच बस पाँच अरे हाँ अरे इनसे मिलो ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी अरे बाबू मोशाई लड़कियाँ कॉलेज में आपको बाबू मोशाई बुलाया करती थी ना त्रिवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया सुना बहुत लड़कियां मरा करती थी आप पर अब क्या हाल है आ, आ, लेकिन आनंद तुम तो कल आने वाले थे अरे अपना तो हर काम ऐसे ही होता है दोस्त जब मैं पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पैदा होगा मैं बीस को आटअप कहा अगर अब किसी डॉक्टर ने मेरे मरने की तारीख लिख दी तो देख लेना मैं उससे पहले खिसक जाऊंगा अरे हाँ मेरे दोस्त तुम्हारे ऑफिस में मैंने अपनी जायदाद रखी है एक सूट और एक टेप रिकॉर्डर बोरिया लिया बिस्तरा नहीं ला <laughs> फिक्र करो तुम्हारा बिस्तर ऊपर के केबिन में लगाया है तुम यही रहोगे तुम्हारी एक्सरे प्रिंट में दिखा रहा था डॉक्टर बैनर्जी को अरे वाह यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है ए क्या मिला वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं <laughs> कमाल मेरी चीज और मैं फिक्र नहीं करूँ क्या जानना चाहते हैं आप कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए बीमारी का नाम जानकर क्या मिलेगा आपको मिले ना मिले बताना जरूर पड़ेगा अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फो ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे क्या क्या क्या क्या फिर से कहिए लिम्फो ऑफ द इंटेस्टाइन वाह वाह क्या बात है क्या नाम है ऐसे लगता है जैसे किसी वाइस वाइफ का नाम बीमारी हो तो ऐसी हो नहीं तो नहीं हो। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाई वाह वाह क्या नाम है लिम्फो ऑफ द इंटेस्टाइन ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है मेरे पेट में बहना किस्म का ट्यूमर है जिसकी वजह से मैं छह महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता शायद उसी का डॉक्टर आनंद को डॉक्टर कुलकर्णी के नर्सिंग होम के एक कमरे में रखा गया लेकिन कमरे में बंद और बिस्तर में कैद होकर आनंद कैसे रहता सो चुपके से वहां से रफू होकर वो डॉक्टर भास करके घर चला आया अरे आनंद जी ए? ए, आप, आप क्या क्या पैसा हुआ था तुम बोलो आ, हा, हा, लेकिन तु, तुम यहां कैसे मैं भागा बाबू मशा है, है अच्छे रहे हो तुम मुझे वहाँ पिंजरे में डालकर खुद गाय बाबू मशाई अगर मुझे वहाँ पर रखना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा मैं वहाँ अकेले अकेले रहने वाला नहीं हूँ लेकिन आनंद तुम्हारे लिए वहाँ रहना जरूरी है कोई जरूरी नहीं है अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वही रहना चाहिए अरे नर्सिंग होम में तो आदमी खा माही बीमार नजर आता है मैं अपना इलाज कराने थोड़ी आया हूँ मुझे तो सब मालूम है मैं तो तुम लोगों से मिलने आया हूँ ए बाबू देखो ना मेरा भी कोई नहीं तुम्हारा भी कोई नहीं जब तक हूँ अपने पास ही रहने दो ना। डॉक्टर भास्कर जानते थे कि आनंद की जिंदगी अब बहुत छोटी है सो उसकी ये छोटी सी बात वो कैसे टालते छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी भूले नहीं छोटी घड़ी छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी भूले नहीं बीती कोई एक छोटी घड़ी जन्म जन्म से आखे बिछाई तेरे, तेरे लिए ही सात रंग से सपने तुम्हें आनंद जैसे कोई व्यक्ति नहीं एक आनंद और मस्ती से भरा हुआ खजाना था हर माहौल हर इंसान और हर हाल में वो खुश रहना और खुश रखना जानता था जिंदा दिली का आलम ये कि राह में कोई अनजान मिल गया तो उसकी पीठ पर भी धौल जमाया और बात करना शुरू अरे यहाँ कैसे तबियत तो ठीक है न आपने मुझे पहचाना नहीं मेरा नाम आनंद आनंद कुतुब मीनारियर पिला पिलाते मुझको आउट कर दिया था <laughs> खैर बताओ गुड़ का धंधा कैसे चलता? रहा देखिये न तो मैं मुरारीलाल लाल हूँ न मैं गुड़ का धंधा करता हूँ मेरा नाम चंद्रनाथ है और मैं तेल का बिजनेस करता अच्छा आपने तेल बेचना शुरू कर दिया शुरू नहीं किया बाप दादा के जमाने से बेचते हैं तो क्या हुआ मुरारी लाल जी गुड़ हो या तेल बिजनेस दोनों बहुत अच्छे मैंने कहा ना मेरा नाम चंद्रनाथ है छोड़िए साहब नाम में क्या रखा है अगर आपका नाम चंद्रनाथ नहीं होता तो कुछ और होता तो क्या बदल जाते आप यही रहते यही बिजनेस करते यही पे मिलते चलिए इसी बात में मिला आज डॉक्टर बैनर्जी यानी बाबू मोशा डॉक्टर कुलकर्णी के नर्सिंग होम में गए तो आनंद घर में अकेला क्या करता वो भी पीछे पीछे नर्सिंग होम पहुँच गया लेकिन सामना हो गया उस मेटरन से जिसे चकमा देकर वो अपने बाबू मोशाय के घर चला आया था एक दिन पहले यहाँ क्या कर रहे हैं मैं, मैं, प्रार्थना कर रहा था कहाँ भाग गए थे ग, गर... घर घर डॉक्टर बनर्जी के घर कहकर क्यों नहीं गए डर गया था मालूम है तुम्हारी वजह से डॉक्टर कुलकर्णी ने कितना डाँटा है मुझे तो क्या हुआ आप भी तो डाँट रही है मुझे बातें बात करते हैं बहुत ज्यादा इसलिए तो भाग गया था बातें किए बगैर मैं रह नहीं सकता और आप मुझे चुपचाप केबिन में सुला देना चाहती हैं मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है और माए क्या डांटती नहीं बच्चों को हाँ बाद में मुझे भी ये ख्याल आया की सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते मदर बुलाना चाहिए मैं मदर मैटर बुलाऊंगा कहना मानोगे ना माँ का जरूर अब तो माँ ऐसी दोस्ती हो गयी फिर चलो कैबिन में नहीं नहीं नहीं कैबिन में नहीं वहां के लिए पड़े बड़े मैं मर जाऊंगा चाहो तो अपने घर ले चलो लेकिन वहां नहीं <laughs> देखना कैसे बांध के रखती हूँ मैं बांध के मुझे कोई नहीं रख पाएगा मम्मी ठीक निकल जाऊंगा आनंद जानता था कि उसे कोई भी बांध नहीं पाएगा लेकिन उसका व्यवहार हर किसी को मुंह से बांध लेता मेट्रन भी ममता से भरे बिना कैसे रहती और इसी ममता से भरी चिंता के कारण मेट्रन के होटो पर एक सवाल आया डॉक्टर बैनर्जी क्या है ऑफ द इंटरेस्ट फर्स्ट स्टेज है ना डॉक्टर अच्छा हो जाएगा ना नहीं सिस्टर लास्ट स्टेज पे है अगले दिन डॉक्टर कुलकर्णी की शादी की सालगिरह थी उनके घर पहुंचकर बाबू मोशाय ने तो बधाई बाद में दी आनंद दरवाजे से ही शादी के मंत्र पढ़ता हुआ घर में दाखिल हुआ ये क्या पंडित का मंत्र खत्म कन्या वर के सामने आ गई भैया बैठो। एक बात बताइए आप किस चीज का इलाज करा रहे हैं इनसे क्या रोक है अच्छा जुकाम जुकाम बताइए ना भैया क्यों मजाक करते हैं यही तो मुसीबत है सीधी सादी हिंदी में जुकाम कहो तो बीमारी नहीं लगती हाँ अगर मैं इसका कोई डॉक्टर नाम बतलाता जैसे लिम्फो ऑफ द नोस तो तुम कहती वाह वाह वाह वा, क्या बीमारी है छोड़िए भैया आप भी छुपा रहे हैं है? ये अचानक भैया भैया क्या लगा रखा तुम तो मेरी भाभी हो नहीं भाभी नहीं बहन हूँ आपकी और आप मेरे भाई है ठीक है तो अब मैं नाम ऐसी बुलाऊंगा तुम्हें सुमन अब इसको अचानक क्या हो गया होना क्या साला है साला कब से खड़ा बैठता ही नहीं बैठ बड़ सुमन सुमन ठीक तो है तुम्हारा तो तो <laughs> आनंद हसी खुशी मस्ती और जिंदा दिली का जीता जागता रूप था लेकिन कभी जब वो अकेला होता सामने सूरज डूब रहा होता साझ रही होती तो बुझते हुए दिन को देखकर यदा कदा कहीं भीतर छुपा हुआ उसका दर्द आनंद के होटों तक आ जाता कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन छुराए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 दीप जलाए कहीं दूर जब दिन पिंढक जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए जब हुई बोझल सासे भर लाई बैठे बैठे जब यू ही आंखें कभी यू ही जब हुई बोझल सासे भर आई बैठे बैठे जब यू ही आंखें तभी मचल के प्यार से चल छुए कोई मुझे पर नजर ना ए, नजर न आए कहीं दूर जब जाए सा दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए आनंद के सुरों का दर्द डॉक्टर भास्कर ने महसूस किया उनसे रहा नहीं गया आनंद खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो आज मेरे साथ थोड़ा सा नखम भी बांट लो नहीं नहीं रे नो शाय चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला हाँ माफ करना जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूं अगले दिन आनंद को एक और मुरारीलाल दिखाई दे गया ए मुरारी क्या पहचाना नहीं भूल गए बच्चू तो मीनार पर बीर क्लास कर आउट कर दिया था आप भूल कर रहे हैं साहब मैं कभी दिल्ली नहीं गया तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है यार मैं ठीक कह रहा हूँ साहब मेरा नाम मुरारी नहीं मेरा नाम जगदीश है अरे अरे अरे अरे अरे अरे। मेरा एक दोस्त मुरारी लाल है उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है चलिए इसी वहां एक और मुरारीलाल लाल से दोस्ती हो गयी मिलाइए हाथ मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी आपको और याद रखिये आना जब भी मिलेगा भूलेगा मत जय नहीं अभी आप जा सकते हैं आनंद अरे इस तरह पीठ पर हाथ मारने से पहले तुम्हें देख तो लेना चाहिए था ही? मुरारी लाल है या नहीं मुरारी नाम के किसी आदमी को तुम्हें जानता ही नहीं तो तो क्या अरे उसे मिलने को जी चाहा चाह मिल लिया देखो बाबू कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि, कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन फिर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता हाँ कभी कभी कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा की किसी आदमी ने तुम्हारा कोई बला नहीं किया बहुत अच्छा लगता हाँ लगता है क्यों क्यूँकी वो मैं समझाता देखो बाबू छाए हर एक बॉडी एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर ये अपना जगदीश था ना इसकी बॉडी में से एक वाइब्रेशन निकली मैंने फॉरन रिसीव कर ली बस दोस्ती हो गई बड़ी ग्रेट थ्योरी है बाबू शायद रिसर्च करोगे तो नोबेल प्राइस मिलेगा हाँ ये क्या पागलपन है बाबू शाये तुम इसे पागलपन कहते हो जिंदगी में एक आदमी अच्छा लगा उससे मिले उससे बातचीत की मुझे छू देखा और क्या चाहिए हाँ आनंद का एक दोस्त डॉक्टर कुलकर्णी तो शादीशुदा था लेकिन बाबू मोशाए अभी तक अकेले थे आनंद को विश्वास नहीं होता कि भास्कर का कहीं चक्कर नहीं होगा एक दिन उसने पूछ ही लिया और भास्कर की टालम टोल पर गरम भी हो गया भास्कर बस कर और टालने की कोशिश मत कर साफ साफ बताओ कौन है और कहाँ रहती भाई कौन जिस से कंटिनूटी है तुम्हारी है कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या अरे वही जिसे हिंदी में अमिश कहते हैं और बंगाली में बालूबासी मेरा कोई ईश्विश नहीं बोल बृष्णा बोल बृष्णा भाई और बहनों आज के जमाने में ऐसे भी नौजवान हैं ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में आनंद ये क्या हो रहा है तो फिर बताओ कहा ना कुछ नहीं फिर झूठ भाइयों और बहनों आनंद तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ब्लैक या व्हाइट मेल या फीमेल बताना पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा कौन है वो कोई तो होगी जिसे देखकर लड़का होगा एक पेशेंट थी मेरी निमोनिया हुआ था उसे उसका इलाज करते हुए उसे समझ गया समझ गया नाम क्या रेणु कहाती स्कूल में पढ़ती आनंद के लिए बस इतनी जानकारी काफी थी अगले दिन जब रेणु भास्कर करके घर आई तो आनंद सामने आकर खड़ा हो गया रेणु जी ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है आनंद रेणु जी बाबू ये है ना वो कंटिन्यूटी वाली आनंद जिसके लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है रातों को नींद नहीं आती है आनंद जी क्या हो रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रातों को नींद नहीं आती है तुमने नहीं कहा लेकिन जी, आप स्कूल में पढ़ा थी निमोनिया हुआ था आपको जी इलाज इसने किया था मुझे कैसे मानू पड़ा अरे इसी ने तो बताया था सब कुछ बड़ा डरपोक है भाभी आनंद अभी भाभी नहीं कह सकते है लेकिन आप ये आनंद आनंद कहकर मुझे क्यों डांट रहे लड़की से प्यार करते लड़की को बता नहीं सकते हाँ विल्यू प्लीज शापी जब सलीम और अनारे दोनों खामोश है मुगले आज लेकिन जी मैं सच बोल रहा ये बुद्धू तो बहुत प्यार करता, आनंद की बातों का यकीन तो नहीं किया आपने नहीं क्यों नहीं किया सच तो कहा है उसने जो बात मैं खुद न कह सका अच्छा हुआ मेरे दोस्त ने कह दी लेकिन रेनू जी अगर ये अगर ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से है तो कह दीजिएगा ताकि बाद में मुझे शर्मिंदा न होना पड़े आपके दोस्त ने ठीक कहा आप सचमुच डर पुख आनंद के इसरार पर तीनों घूमने निकले शाम हो रही थी तीनों समंदर की रेत में जा बैठे सामने सूरज पानी में उतर रहा था और भास्कर का कवि हृदय भवुक सा हो आया होया पानी का रंग देखा आपने लगता है जैसे शाम का आसमान पिघल पिघल कर टपक रहा हो तेरी की। मुझे तो ऐसा लगता है कोई लड़का गिर गया है नाक में चोट आई है और उसकी नाक बह गई अब ये उल्लू लड़की से प्यार करता तो उसका हाथ पकड़ शादी बाह बात कर समुन्द्र और आसमान के अधिकारों ऐसी I hate you. I hate you. <laughs> ये दोस्त आपका इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा महीना भर हुआ दिल्ली से आया इलाज कराने क्या हुआ बहुत बुरी बीमारी जानती हो दो तीन महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा भगवानी कोई मेरिकल दिखा दे तो कह नहीं सकता आ, आप तो भगवान को मानते ही नहीं थे अब मानने को जीत जाता है आनंद के लिए कुछ भी मानने को जीत जाता है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 किस दिन सपनो बनाई चला जाए सपनों से आगे कहा जिंदगी कैसी है बहनी बहरी कभी तो हथाए कभी ये गुला रेणु और भास्कर का प्रेम विवाह की चौखट तक पहुंचे दोनों का घर बसे और दोनों सुखी रहें। आनंद के लिए ये काम जैसे एक मिशन था और इसे पूरा करने के लिए अगले ही दिन वो जा पहुंचा रेणु के घर आप रेणु जी की माता जी हाँ, माफ करना मैंने पहचाना नहीं आप मुझे नहीं जानती माँ जी रेणु जी जानती है मैं उन्हीं के लिए आया हूँ वो तो देर से आएगी बेटे इसीलिए तो मैं जल्दी से आ गया माँ जी अरे का बैट बैट? तो क्या हो गया आप बैठे ना बैठिए बैठिए माँ जी मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है क्या काम है? एक जमाने में ये काम नाई ही किया करते थे माँ जी आजकल भाई करते हैं मैं समझी नहीं मैं रेनू जी के लिए रिश्ता लेकर आया हूं, हाँ मैं उन्हें अपनी भाभी बनाना चाहता हूँ इसमें मैं क्या कहूँ बेटा इसका फैसला तो रेणु ही करेगी आजकल वो जमाना तो रहा नहीं बाप आपने वर चुन लिया और बेटी चुपचाप डोली चली आजकल तो लड़का लड़की देखने ले जब तक तर... मैं सब जानता हूँ माँ जी सब जानता हूँ दरअसल लड़की ने लड़के को देख लिया और लड़के ने लड़की को लड़की को मैंने और रघु काकाने देख लिया अगर आप लड़के को देखना चाहती हैं तो बड़े शौक ऐसी देखिए डॉक्टर है और जब भाभी को मेरा मतलब है की जब कन्या को निमोनिया हुआ था तो उसी वर्त ने इलाज किया था कौन भास्कर जी हाँ मेरा भाई है भाई सच बेटा, मेरे पे बेटा, में इतना सुख है। है तो तो रिश्ता रिश्ता नक्की, बात पक्की। रेणु का खुशी हुई। हुई, तुझे ऐसा लगता है कि बेटी तो हुई, लेकिन मुझे बेटा मिल गया। भगवान करे तू सौ साल भास्कर और रेणु के रिश्ते की खुशखबरी सुनाने आनंद डॉक्टर कुलकरणी के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी पत्नी यानी आनंद की मुंह बहन सुमन भगवान के आगे हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही है भगवान से अपने लिए नहीं कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ मांगना चाहिए लेकिन आज आज तो मैं ये सिर्फ अपने लिए मांग रही थी क्या ओह समझा खिलौने मिलाने ले आऊ मामा मामा को मजाक थोड़ी है नहीं तो भांजा क्या कहेगा अपने भाई की जिंदगी मांग रही थी वो, सब बता दिया सुमन, सुमन, देख मेरी, तरह। मेरी, तरह मेरी बहन होकर रो रही इतनी कमजोर रोज भगवान की प्रार्थना करती यही शक्ति थी उसने अच्छा पगली मैं कब तुझे छोड़कर चला जाऊंगा उस डर से रो रही आज आज तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है, उसे देखकर खुश खुश नहीं नहीं हो सकती? नहीं सकती? सच मुझ। जब तक रहने और पाने का कारण सामने हो तब तक आने वाले गम को घसीटकर आज ही अपने समीप लाने का क्या फायदा कम से कम आनंद ऐसा नहीं कर सकता वो हर हाल में हर सूरत में खुश रहने का जादू जानता था तभी तो एक दिन उसे एक और मुरारीलाल दिखाई दे गया मुरारीलाल, मुरारी लाल का? ये क्या धारीवाड़ी बढ़ा ली शाहजहां की तरह पहचाना नहीं? भूल गए बच्चों। कुतुब मीनार बीहर पिला कर आउट कर दिया था अरे तुम हद हो गई यार दो पैक में छोड़ गए दो थोड़ी यार चार थे लगी शन भैया पैक तो दो ही थे लेकिन डबल चलो डबल हो जाए नहीं यार मैंने पीना छोड़ दिया तुमने नहीं मिया छुट्टी कहाँ है ये काफी मुंह से लगी हुई है इधर इधर इधर अच्छा यार ये तो बता शादी वादी की या छड़े के छड़े हो नहीं मियाँ जो लड़की मैं पसंद करता हूँ उसे अब्बा कैंसिल कर देते हैं कहते हैं छोटी है और जो लड़की अब्बा लेकर आते हैं मैं उसे कैंसल कर देता हूँ लगता है बड़ी है क्या है ना बुछाई मैं तुमसे कहा था ना एक ना एक दिन हमारा मुरारीलाल जरूर मिल जाएगा मिल गया मुरारीलाल ये है डॉक्टर भास्कर बहनोजी मैं नहीं क्या रहता हूँ नमस्ते मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे जबी से इतना शैतान है कि मत पूछिए इनका नाम जयचंद नहीं आनंद है तो मेरा नाम भी मुरारी नहीं ईसा भाई है ईसा भाई सूरत वाला गुरुदेव चले मुझे तुम्हारी मान इसी बात पे नहीं चले मुझे है अपनी नाटक कंपनी है ड्रामा करते हो तो गुरुदेव मुझे देख ही लिया है फिर भी चलो आनंद कितना भी जीवंत क्यों ना हो रोग उसके शरीर को जगड़ता जा रहा था हर पल मौत उसके समीप आ रही थी हर दिन जिंदगी उसकी पकड़ से छूट रही थी और एक समय वो भी आया जब अधिक चलना फिरना उसके लिए मना हो गया जाइए भाभी एक बार मिलाइए अब ज्यादा दिन नहीं रहे नहीं नहीं बस भैया नहीं मुझम हिम्मत नहीं मुझ में हिम्मत नहीं उस शाम डॉक्टर भास्कर अपने कमरे में अंधेरा किए बैठे थे उनका मन बार बार विचलित हो रहा था सारी तालीम सारा चिकित्सा विज्ञान बेबस जान पड़ता था तभी डॉक्टर भास्कर ने कुछ आहट सुनी मुड़कर देखा दरवाजे पर आनंद खड़ा था बाबू अकेले में क्या कर रहे हो? आनंद आज मुझे थोड़ी देर के लिए इस मुश्किल में अगर अकेला छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगा चलो तो उस कमरे में चलते हैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करते हैं मुझे कविता है ना आनंद प्लीज जाओ अपने कमरे में जाओ कमरे में जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा मैंने कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ आनंद क्यों मेरे पीछे पड़े तुम हं? क्यों एक्सपेक्ट करते हुए वही मैं करूंगा तुम हंसो तो मैं हंसता रहूँ तुम बोलो तो मैं बोलता रहू बरबक करता हूँ तुम्हारे साथ बाबू मशा कितनी बार और कितनी बार मुझे याद दिलाते रहोगे की मेरे दिन पूरे हो चुके हैं मेरा आखिर क्या बाबू मशाए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 तो कोई नहीं है तुम मरोगे तो, तो यहाँ मेरी बाहों में अरे वाह, वाली बात। हमारी मुश्किल वाणी क्या है हम आने वाले गम को कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर खोल देते हैं बाबू शाह मैं आज थोड़ी मरने वाला वालू और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ यही रहूंगा यहाँ तुम्हारे साथ हाँ नानता ना, हूँ तुम मेरा हिस्सा हो गया जीने का हिस्सा एक चीज नहीं रही नहीं पास क्या? तुम्हारी तुम्हारी आवाज, तो फिर रिकॉर्ड कर आनंद ने पहले अपने बाबू मोशाही की कविता रिकॉर्ड की फिर ईसा भाई की ड्रामा कंपनी में सुने हुए एक डायलॉग की नकल करते हुए बड़े नाटकीय अंदाज में अपना बयान भी रिकॉर्ड किया जिसके पूरा होते होते आनंद और भास्कर दोनों दिल खोलकर हंसने लगे। मगर हंसी आनंद आनंद को को भारी पड़ी, उसकी सांस उखड़ने लगी। बिस्तर पर कर भास्कर ने डॉक्टर कुलकर्णी को बुलवाया लेकिन उनका मन बहुत छटपटा रहा था आन्द। आन्द मिलेगा। हाँ? फिर क्या क्या कर दो मैं डॉक्टर शास्त्री के पास जा रहा हूँ सुना है होम्योपैथी में कोई दवा है जो लग जाए तो मेडिकल कर सकती है आनंद मन में तू तो जानता है कि आप कुछ नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता तुझे कैसे मालूम कुछ नहीं हो सकता क्या इससे पहले कभी कोई मेडिकल नहीं हुआ भी तो है आनंद मैं अभी आया कहीं मैचा हुआ कहीं मैचा हुआ तू तो घबरा तू घबरा मैं गया और आया डॉक्टर भास्कर बनर्जी चले गए आनंद को अपना दम घुटता हुआ सा लगा। डॉक्टर कुलकर्णी जानते थे कि अंत की सूचना है। मौत का साया आनंद की तरफ बढ़ रहा था और साथ ही आनंद की बेचैनी भी मैं मरना नहीं चाहता मुझे दीजिए। बड़ा कमजोर है वो मेरी मात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बड़ा कमजोर है वो मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मुझे नहीं <laughs> <अने भी या। laughs> तो आए कु जाएंगी अभी आ जाएंगे परमशाह अभी तक नहीं आए पर दोस्त हाँ दोस्त टेप चला दो जल्दी, जल्दी मेरे दोस्त टेप चला दो आनंद की मर्जी के मुताबिक टेप रिकॉर्डर ऑन करके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 आनंद की सांस रुक चुकी थी प्राण शरीर को छोड़ चुके थे वहां मौजूद सभी लोग चुप सन्नाटे में खड़े थे तभी डॉक्टर भास्कर होम्योपैथी की दवा लेकर कमरे में दाखिल हुए प्रकाश तो कमरे के भारी माहौल ने उन्हें बता दिया कि वहां क्या हुआ है वो जान गए कि आनंद संसार से जा चुका है लेकिन बाबू मोशाय से जैसे ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई आनंद के शिथिल शरीर को झकझोरते हुए उनकी बेबसी मानो आक्रोश बनकर फूट पड़ी मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा छह महीने से तुम्हारी बगबत सुन रहा हूं मैं बोल बोल के मेरा सर खा गये हो तुमसे गुजसे गांधी टेप रिकॉर्डर से आवाज आई जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पड़ा उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं हम सब तो रंगमंच की कटपुतियाँ हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगियों में बंदी है कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है <laughs> <laughs> आनंद की ये कहानी डॉक्टर भास्कर की डायरी के पन्नों में दर्ज थी लेकिन उसकी हंसी के नक्श उनके दिल पर बने हुए थे मौत पर हंसने के लिए अगर किसी में आनंद जैसी हिम्मत हो तो मौत बेशक एक कविता बन सकती है और अगर इस कविता का अर्थ आदमी के भीतर उतर सके तो जिंदगी की पहेली आसान हो जाती है जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो ये आनंद रूपम चित्रा के एन सी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी ये केवल कलात्मक या उपदेशक फिल्म नहीं थी बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने जुबली बिजनेस किया सन 1971 के लिए आनंद ने बेस्ट फिल्म बेस्ट हीरो बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए चार फिल्मफेयर फेयर हासिल किए फिल्म आनंद के कहानीकार संपादक और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को दादा साहब फालके अवार्ड दिया जाना बेशक अच्छी फिल्मों का सम्मान कहा जाना चाहिए फिल्म आनंद की पटकथा लिखने में ऋषिकेश मुखर्जी की गुलजार डी मुखर्जी और विमल दत्त ने मदद की संवाद और दो गीत गुलजार ने लिखे और शेष दो गीत योगेश ने आनंद के संगीतकार थे सलील चौधरी आनंद को कैमरे में उतारकर पर्दे तक पहुंचाया फोटोग्राफर जयंत पठारे ने और साउंड रिकॉर्डिस्ट थे डीडी डी बावड़ेकर फिल्म आनंद में टाइटल रोल यानी आनंद की भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई अमिताभ बच्चन बने थे बाबू मोशाय यानी डॉक्टर भास्कर बनर्जी और शेष कलाकार थे रमेश देव सुमिता सान्याल ललिता पवार जॉनी वाकर असीत सेन दुर्गा खोटे दारा सिंह और सीमा आनंद आदमी के सोच को झकझोर देने वाली फिल्म है कहने को ये एक मरते हुए आदमी की कहानी है लेकिन जीवन का संदेश देती है मौत का इंतजार करते हुए भी कैसे जिंदगी को त्योहार बनाया जाए इस बात का गुर सिखाती है ऐसी कहानियां कभी नहीं मरती बाबू मोशाय ने बेशक ठीक ही कहा था आनंद मरा नहीं आनंद मरते हैं फिल्म आनंद की बातें और फिल्म आनंद को पर्दे पर उतारने वाले ऋषिकेश मुखर्जी की बातें आपको सुनाई लोकेन्द्र शर्मा ने बाइस्कोप की बातें आप तक पहुंचाने में लेखक और प्रोड्यूसर लोकेन्द्र शर्मा की सहायता की पीके ए नायर ने और हाँ इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए मुंबई दूरदर्शन और मधु राजा को भी धन्यवाद अब आज की बाईस्कोप की बातें पूरी हुई इसलिए अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार स्कोप की बातें, फिर अगले हफ्ते आज ही के दिन